योगा के सूत्र में योग शब्द से तो अंगी योग समाधि आठ अंग में से एक अंग है समाधि उसका ग्रहण नहीं होगा योग समाधि से जो कहा गया है समाधि जितने अष्टम अंग है पूरा अंगी योग है चित्त निर पर योग है और यह चित्त की जो भूमि है कहा सार्वभौम चित्त से धर्म सार्वभूमि विदिता चित्त का धर्म ही कहा आत्मा का धर्म नहीं है चित्त का धर्म है वित्ती मूर्धम चितिटम एकाग्रम निरुद्धम पांच प्रकार चित्त की भूमि है इनमें से एकाग्रम और निरुद्धम ये दोनों ही योग के अंतर्गत है विक्षित्त में क्षेप रहता है इसलिए वह योग के अंतर्गत नहीं है वृत्ति निरद्ध रूप योग दो एकाग्र और निरुद्ध एकाग्र में ही आगे कहेंगे संप्रज्ञात समाधि निरुद्ध है असंप्रज्ञात एकाग्र के तमें अद्भुतम प्रद्योत है क्या सद्तारिक प्रध्यापय प्रकाश करता है से एकणसी चलता नहीं प्रद्योसे पर तत्व अनुमानाद्वा अनुम्दा भगवत परोक्ष होता है द्योतन शब्द से द्युति प्रकाशन द्योतना ये तत्व ज्ञान तो है किंतु परोक्ष ज्ञान है शब्द से हो अनुमान से हो तो परोक्ष ज्ञान होता है साक्षात्कार रोग नहीं इस अतरोक्ष तो है अविद्या साक्षातकार अविद्या का तक परोक्ष ज्ञान नहीं अविद्या का निवर्तक अपरोक्ष ज्ञान है तिम्र रोग से एक चंद्र दो दिखेगा द्विचंद्र दस मिग्न होता है वहाँ पौष ज्ञान से अविद्या की निवृत्ति नहीं होती है इसलिए द्योत नहीं कहते प्रद्योति कहा प्रशब्दों प्रकोतवन साक्षात्कार सूचयती प्रकर्ष प्रसव है प्रकर्ष ये उपसर्ग जितने हैं ये वाचक नहीं होते द्योतक होते है धातुओं का ही अर्थ है बहुत अर्थ है अलग अलग अर्थ का द्योतम उपसर्ग से होता है आहार हृह हरण धातु से आम लगा दिया तो आहार बी तो विहार प्रलगा दिया प्रहार हो गया अलग अलग अर्थ है ये शब्द का शब्द का उपशब्द का उपहार सम लगा दिया संघार। ये उपसर्गों का अर्थ नहीं हििया हरणे धातु का ही अर्थ है अलग अलग बहुत अर्थ है केवल उपसर्ग से अर्थ का दूत कर्स जप प्रकाश कह उपसर्गे नात बलादीयते अरे प्रहार विहार आहार संहार परिहार प्रहार विहार आहार संहार परिहारणे हिं हरणे धाते किंतु अलग अलग उपसर्ग से अन्य हो जाता है श्री हरण धातु कहीं सब अस्थाई उपसर्गे धातु तो बलाद्यत्र नियते आहार विहार प्रहार संहार परिहार वहार विहार परिहार संहार परिहार आहार विहार संहार प्रहार परिहार वर्ष आहार विहार संहार प्रहार परिहार ये अलग अलग हो गया तो उपसर्ग उनका का नहीं दोतक है इसलिए प्रद्योत में प्रशब्द प्रकर्ष का द्योतक प्रकर्ष द्योतन प्रशब्द प्रकर्ष तो दोतन प्रकाशकर्ता हुआ साक्षात्कार सूचय प्रद्योत साक्षात्कार अभी अस्मतादीनालेशनोति चलेशन क्लेश अभिद्या, अभिद्या राग देश पांच क्लेस रही है सर्व तो मूल है अविद्या अभिद्यामूलक है अस्मितादि अरे विद्या के अभिद्रा का उच्छेद होने पर आगे अविद्यामूलक क्लेशों का भी नष्ट कर देता है नाच कर क्लेश का नाश हो जाता है अविद्यामूल अस्मिता दिना क्लेशाना विद्या अविद्या उच्छेद रूप विद्युत अविद्यादि क्ले समुच्छेद विरोधी स्वाद कारण विनाशाते पहला अभी अभी है अविद्या अविद्या है मूल अविद्या होने चाहिए आगे शेष अस्मिता राग द्वेष अभिनव सहित विद्या विद्या अभिदय उच्छेद रूप स्वाद विद्या अविदय का उच्छेद उच्छेद नहीं उच्छेदिका नहीं उच्छेद प्राग भाव घट्ट का प्राग भाव रहता है घट बनने के घट्ट बनने से प्रायः का नाच होता है, कि वहां क्या का है का तो वहां प्रश्न है घटक प्रायः प्रागभाव का नाटक है जब इस नाटक होता है तो घट्ट बनेगा उसके बाद प्रायः का नाच होगा घट्ट बनने के द्वितीय स्तर में यदि प्राग भाव का नाच होगा तो घट्टालय में प्रागभाव रहेगा तो घट्ट जिस क्षण उत्पन्न होता है उस समय भी प्रागभाव रहेगा तभी तो घटक प्रागाव का नाशक होगा द्वितीय श्रेणी में प्रागभाव का नाश होगा नव्य न्याय के लोग कहते घटक प्रागाव का नाश रूप है का अनु राजाव की निवृत्ति ही घटक है अंधकार प्रकाश जाएंगे प्रकाश करेंगे प्रकाश होने के द्वितीय श्रेणी में अंधकार नाश होता है या पहले अंधकार ना होता।, होता है उसके बाद प्रकाश होता है प्रकाश और अंधकार का नाश पूर्वापर भाव नहीं है पूर्वापर भाव होगा तो पहले प्रकाश उसके बाद अंधकार होगा, पहले अंधकार हो गया प्रकाश नहीं, इसलिए अंधकार प्रकाश अंधकार का अभाव एक है प्रकाश होता है तो अंधकार नाच उसके साथ है इस प्रकार विद्या अविद्या का उच्छेद ही विद्या है विद्या अविद्या के निरूति इस विद्या विद्या उच्छेद रूप अविद्या उच्चेद रूप ही विद्या प्रकाश अंधकारिक निवृत्ति ही घट प्राय भाव साध्य उदय अदि क्रेसा समुच्छेद विद्या उदय अनु अभी क्रेत का समुच्छेद हो जाता है क्योंकि विरोधी द्वारा और कारण भी न था क्रेस का अभिद्यादि क्रेत का कारण अभी कार्य का कारण अभी कारण का विनाश हो जाने के, आगे से आगे अस्मिता भी क्लेश नहीं रहते इसका क्षिणती च क्लेशा नष्ट हो जाती क्लेशी है अतएव कर्म रूपा बंधना श्लसती कर्मबंधना श्लसती कर्म ऋत ही बंधन कर्म है बंधन तो पाप कर्म है इससे सुख दुख फल मिलेगा जो न मिलेगा एक कर्म ऋत जो बमन तो तथय शिथल क्या करेगा अदृष्ट उत्पादन श्रम करोग अदृष्ट उत्पादन के लिए समर्थन नहीं होते तो उसे अदृष्ट नहीं होगा कर्म से यहाँ कर्म से अत्र अपूर्विमतम कर्म यागा कर्म से अपूर्व उत्पन्न होता है तो यहां कर्म रूपा निबंध जो कहा अपूर्व रूप लेना है कर्म, कर्म, कर्म, तो, तो कर्म, कर्म। का कार्य अपूर्व कर्म कर्म से जिस तंत्री से कर्म करेंगे तो उससे अपूर्व उत्पन्न होता है पुण्यपात तो यहाँ कर्म रूप से पुण्यपात कर्म पुण्यपात अदृष्टभ कर्म भी कहा जाता है कर्म का माध्यम अपूर्विमतम कर्म का कार्य अपूर्व में कर्म शता का प्रयोग किया गया कर्म रूपा में है कि कर्म का कार्य अपूर्व अपूर्व को शिथल कर देता है अपूर्व आगे कार्यन नहीं करता है कर्म रूपा में बंधना में सफेद कर्म चौरापूर्व और अभिमतम कार्य कारण सचारा कार्य क्या है कार्य क्या है कारण क्या है यहां कार्य क्या है अपूर्व अपूर्व है कार्य कारण है कर्म अपूर्व में कर्म शब्द का प्रयोग किया गया कार्य अपूर्वे कारण तो कार्य अपूर्व में कारण कर्म चौथ का उपचार गौण प्रयोग किया गया तो कर्म शे कर्म कार्य अपूर्व है कर्मचार अभिमतम कार्य तस्म अपूर्वे कार्य में अर्थात अपूर्व में कारण का उपचार उपचार गौण प्रयोग कारणगात का सदै कर्म कर्म शोध क्या कर्म है कर्मजन अपूर्व को पिछले कर देता है क्या तो कार्यार्थ अवसादी अपने कार्य करने के लिए समर्थन नहीं होता है उससे कार्य से हटा देता है कार्य क्षम नहीं होता है कार्य के लिए समर्थ हो जाता है वह क्षति सत्य मूल्य तरह कहेंगे मूल रहेगा तो कर्म का फलन मिलेगा मूल नहीं रहने से अविध्यान अश्वर तो कर्म फलम शिथिल हो गया ना बीता के फल मूल होगा तो बीता का मूल नहीं तो फल नहीं मिलेगा किंतु निरोधन अभिमुखम करोटी नाश्ते में निरोधन अभिमुख करोती निरोध समाधि या असम प्रज्ञात समाधि उसके अभिमुख करता है एकादी चेतन चेतन करम निरोधन अभिमुखम करोती अभिमुख करोटी अभिमुख होता है असम प्रज्ञात होगा संप्रज्ञात समाधि अनुक्रम सत तो तो संप्रज्ञात चतुप्रकार विधाये जो संप्रज्ञात समाधि चार प्रकार सत्य सत्य संप्रज्ञात समाधि चार प्रकार है विचरतागत विचारानुगत आनंदागत अस्विता अनुगत ये उत्तरे सारे प्रवेद्या आगे कहीं ये सत्र सत्रह सत्र में आएगा चार प्रकार तर्क विचार आनंद और से युक्त होकर के चार प्रकार बताएंगे स्पष्ट होगा अलग अलग है ठीक है अष्ट प्रज्ञात आह और अष्ट प्रज्ञा प्रसादि क्या है सर्वृत्ति निरोधे तो असम प्रज्ञात प्रसादिवे सर्वासा वृत्तिनाधे अष्ट प्रज्ञात सामि संप्रज्ञा प्रसाद वृत्ति है प्रकृति पुरुषों का भेद ज्ञान शास्त्री का है वो असंप्रजात समाधि में वो भेद वृत्ति दोनों का जो ज्ञान वो भी नहीं रहता है सर्व सर्वासान भिना निरोधित असंप्रज्ञात समाधि रजतमय ही केवल प्रमाणादि वृत्ति प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति प्रमाण विपर्य विकल्प पाण के कहेंगे परिणाम एक प्रमाण वृत्ति प्रमाण ज्ञान होता है प्रमाण वृत्ति भीतर भ्रम ज्ञान वृत्ति और एक विकल्प वृत्ति कहेंगे शब्द ज्ञान अनुपति वस्तुशून्य विकल्प बंध्याण पर एक वृत्ति होती उसको कहते विकल्प वृत्ति और निद्रा विस्मृति वे एक वृत्ति है पांच वृत्ति कहेंगे आगे सत्र आएगा टीका तो तो में कह रजतमी दृष्टि प्रमाणावृत्ति प्रमावृत्ति रज मयी तमो रजगुण तमगुण युक्त प्रक्रिय सात्विकी वृत्ति संप्रज्ञाते निर्वृद्धा संप्रजा तति सागुण की वृत्ति सात्ति की अथा ख्याति सत्तपुरुष तो प्रकृति पुरुष का धेद ज्ञान ये सात्विक संस्कोण का कार्य सात्विक वृत्ति होने पर रज रज समय वृत्ति निरुद्ध हो जाती है सात्विकी वृत्ति उपाध्याय गृहत्वा सात्विक वृत्ति होने तरह सम्प्रज्ञा से प्रमाणादि वृत्ति निरुद्ध हो जाती है संप्रज्ञा से निरुद्धा निरुद्ध का प्रमाणादि वृत्ति असंप्रज्ञा से तो सर्वात्म एवं निरोधित संप्रज्ञात में शास्त्री की वृत्ति है में असंप्रजात समाधि की भी नहीं है राजस्व सामती तो पहले समाप्त होगी शास्त्री की वृत्ति भी नहीं असंप्रज्ञात सर्वात्म एवं निरोधक राजसी वृत्तियों का तो निरोध है शास्त्री की वृत्ति का भी निरोध है तब यह भूमि भूमि स्वय समाता या मधुमत्यागूमार्वि तो तो दो, दो, दो अवस्था है संप्रज्ञात संप्रजात तो दो भूमि चित्त भूमि कितने कही गई पांच भूमि अंतिम दो भूमि है एकाग्रमतम इसी दो भूमि में ये जो अवस्था है वो तो या मधुमत्याद मधुमति मधुप्रति का विषय का संस्कार कहेंगे इसमें नाम अलग अलग है समाप्त है ये मधुमत्यादि भूमि सब तो का सर्वा ये सार्वभम कहलाया था योग समाधि सत् सार्वभम चित्त कर्म सार्वभौम शब्द का क्या सर्वास्थ भूमि स्विदिता जितने भूमि अवस्था उसमें उसने विदित अज्ञात सर्वाभूमि क्या ये चित्त के जो भूमि में एकाग्र निर्धर उप दो संप्रज्ञात और सम्रज्ञात रूप समाधि ये दून में ही ये चार आ जाते हैं मधुमति मधुप्रति का विश्व का संस्कार उसे ये जो चार भूमि है आगे कहीं अवस्था भूमि अवस्था संप्रज्ञात समाधि संप्रज्ञात समाधि के दो समाधि के अंतर्गत चित्त की चार ही चार अवस्था में व्यक्ति ज्ञात यह समाधि चित्त का धर्म है योग शब्द का अर्थ ये निरोध है निरोध ही संप्रज्ञात समाधि में व्यक्ति निरोध है असल प्रज्ञात समाज में वृत्ति निरोध है जो संप्रज्ञात है वो संप्रजात का ही निरोध हो जाएगा असंप्रज्ञात में संप्रजात तो समाधि में शाति की लुप्ति है प्रकृति पुरुष का भेद ज्ञान है उसका भी निवृत्त हो जाएगा असंप्रज्ञात प्रणाली ये दोनों संप्रज्ञात समातव दो भूमि में ही ये सब समाज तत्व अंतर्भत है मधुमत्यादिचार्य सर्वा सात विदित उचार्य में विदितय योग समाधि सार्वभौम सर्व सर्वात्व भूमि तो विदित तो सार्वभौम एक सिद्ध लिदित हुआ आगे द्वितीय सूत्र आगे आरंभ करने के बात कार्य उसका अवसर करते हैं तस् लक्षण अभिधि सूत्र स्वृत यदि योग शब्द से कहा समाधि दो प्रकार समाधि संप्रज्ञात सम्रज्ञात तण अभिधि अभिधातु अविधिता कथन कथन इच्छा से इदम सूत्रम स्वबृते होता है तस्य तस्थण की तस्तने पुरसूत्रोपा दिवध योगसूत्र में कार्य दो प्रकार योगे संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात एकाग्र निध एग्रशब्द एक से संप्रज्ञात और निरुद्ध शब्द से असंप्रघात दोनों जो योग सूचित है दोनों को लेना है योगवृत्ति निधर सूत्र एक होता है उद्देश्य एक होता है विधेयक अधेम गुण इसमें उद्देश्य क्या है विधेयक क्या है सत्यम पदम कहेंगे तो सत्यम उद्देश्य होगा पद होगा विधेयक अधेय गुण अधिक उद्देश्य गुण वृद्धि वृद्धिरादि उद्देश्य क्या है पहले जो कहा जाता है उद्देश्य नहीं होता है यहाँ आदेश है है उद्देश्य, बुद्धि साधन होता है तो उद्देश्य गुणों क्या विधेयक वृद्धि आदेश में बुद्धि है विधेय उद्देश्य नहीं उद्देश्य है आदेश यहाँ मंगल के लिए बुद्धिशत का प्रयोग पहले क्या सत्रकार या योग उद्देश्य है योग क्या है योग क्या है है क्या क्या युद्ध योगकै चिस्तृत्तिरोध योगकै चिस्तृत्तिरोधे चितीनारोध चित्ति्यस्णिवृत्त अवस्थित चित्यते योध निध्यते जितने निृद होते हैं रुप जाती है कौन तो प्रमाणिवृत है कितने वृद्धि प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा शंति है पांच वृत्ति रूप जाती है निवृद्ध हो जाती है निवृद्धांत ये प्रमाणाभिवृत्त है ये अवस्था से तो वो अवस्था विच हो गया चित्त के अवस्था अवस्था भीतो योग योग हो गया सब वृत्ति नहीं अवस्था से योग है जिसमें सब वृत्ति का निरोध हो जाता है तो वृत्तियों का निरोध में रोजदात्र से जो खा भाव में नहीं वृत्ति को रोकना ही योग नहीं जिस अवस्था में वृत्ति का निरोध हो जाता है अवस्था विश्च में वो अवस्था विशत्य से योग वो भी संप्रज्ञात योग्रज्ञात दो हो जाएगा नज्ञात से योग से अभ्यापकता लक्षण मिलन लक्षण करेंगे लक्षण में जाना चाहिए सबु तो लक्षण लक्षण नहीं जाए तो दोष किस्सा है लक्षण में दोष है लक्षण में क्या दोष है सबु लक्षण लक्षण नहीं जाए तो लक्षण में क्या दोते लग्षन तो दो ये संप्रज्ञान तभी योग है उसमें यदि लक्षण नहीं जाए तो ये लक्षण दुष्ट लक्षण होगा विद्युत दो सभी तो लक्षण होता है वास्तु तो लक्षण नहीं गो का लक्षण है कपिल लक्षण स्व अतय दूर कपिल लक्षण लक्षण कपी क्या गो का लक्षण कपिल कपिलो ग तो लक्षण जाएगा काले सपेत में लक्षण जाएगा इसे लक्षण में अलग अलक्षण है इसी प्रकार यहाँ कहते संप्रज्ञात से योग अज्ञात संप्रज्ञात योग है लक्ष्य उसमें लक्षण नहीं जाते व्यापक में अव्यापक हो गया अर्थात तो लक्षण उसमें नहीं तो अव्यापति अलक्षण विधान अनिरुद्ध है तत्व की चित्रवृद्धि संप्रज्ञात योग में सवृत्ति तो का निरुद्ध हो जाता है या नहीं सृत्ति तो का निरुद्ध नहीं होता है असंप्रज्ञात में सह का निरुद है संप्रज्ञात में सह का निरुद्ध नहीं होता तो चित्तवृत्ति निरुद्ध ये लक्षण उसमें कह जाएगा वृत्ति निरुद्ध तो वहा नहीं अनिरुद्धा ही तक की भी चित्तवृत्ति तक काज्ञात समाधि में सा्ति की चित्तवृत्ति निरुद्ध अनिरुद्धा का अनुद्धा अनिरुद्धा ही तत्र सात्विक चित्रवृत्ति यज्ञात समाधि में सा्विकी चित्तवृत्ति का निरुद्ध नहीं हुआ निध नहीं हुई तो ये चित्रवृत्ति निरुद्ध का शास्त्री की सर्वश्ध है रहती रहती है है नहीं तो क्या सर्ववृत्ति निरोधक आ गया इसमें एक वृत्ति निरोध हाँ सर्वश्ध प्रणा संप्रज्ञा तो होती योग है सर्द क्या है सूत्र में सर्व शब्द का ग्रहण किया तो गया निरोध तो संप्रज्ञा तो समाधि शाप्तिक वृत्ति तो है से कामों की बुद्धि है उसका निरोध होता है तो वृत्ति निरोध नहीं वृत्ति निरोध है तो योग है सर्वशब्द बातें में संप्रज्ञा योगप्रज्ञाते योगे कहता है यदि सर्वृत्तिरोधो योग्येत भवेद्यापक संप्रज्ञात से यदि सर्वृत्तिरोधो योग्येत उच्चत कहा जाए कर्मी सर्वृत्तिरोधो योग एक कहा जाए कहा जाता सर्वात्म वृत्ति कहेंगे तो संप्रघात समाधि में लक्षण जाएगा ना नहीं नहीं जाएगा क्योंकि संप्रघात समाधि में वृत्ति है संप्रजात से संप्रघात्य तो होता लक्षण अव्यापक हो जाएगा लक्षण वहां पहुंचेगा नहीं लक्षण नहीं जाएगा तो अभ्यापित होते कल होता यदि सर्वबुक्त निरोधी योगे से सूत्रकार ने कहा सर्व बुद्ध इसलिए संपर्क समाज में लक्षण जाएगा क्या इलेक्शन करने जाएगा चित्तभू चिन्ह होता है सर्व कहनी का होता है सर्व कहेंगे तो लक्षण समात नहीं जाएगा असंप्रघात में सर्वश्त कहेंगे तो असंप्रघात में लक्षण संप्रघात में नहीं जाएगा तो सर्वसा नहीं कहेंगे तो क्या जो अभ्यार्थ अति सर्वशत कहेंगे तो क्या कहते अभ्यर्थी दोष सर्वस्व कहेंगे तो अभ्यर्थी दोष कहाँ व्यक्ति होगी तंत्र ज्ञात में अभ्यर्थी होगी सर्वस्वत कहेंगे तो भविद अभ्यास तंत्र ज्ञात से क्लेश कर्माशय परिशंसी चित्तवृष्टि निरोधस्तु तमी संगृहति क्लेश कर्म आशय परिषंप चित्तवृत्ति निरोध यद्यपि संप्रज्ञात समाज में सवृत्ति का निवेदन नहीं होता है किंतु शास्त्री राज्य से वृत्ति का निरोध हो जाता है क्लेश कर्म आशय के विरोधी क्लेश अभिव्यादी क्ले स कर्म है आशय से कर्म से तो संस्कार इसका विरोधी है चित्तवृत्ति निरोध संप्रज्ञात में समी संी तम का संप्रज्ञातम संप्रजात समाधि को भी करता है क्योंकि वो भी विरोधी है क्लेष्ट कर्म का आता है विरोधी है संप्रजात समाधि तो उसको भी ग्रहण करते हैं इसलिए योग शब्द से संप्रजात भी ग्रहण हो जाएगा वहां भी वृत्ति निरोध है तथा भी राजसि निरोधा तत्र पुत्र संप्रजात में राजस्व वृत्ति है नहीं है राजस्व वृत्ति है समाधि त्विक बुटे संप्रज्ञात समाधि राजस नहीं असंप्रघाट में तामस वृत्ति संप्रगात में संप्रघाते नहीं तो संप्रजात समाधि में राजस बुत्ति तामस वृत्ति सात्विक बुट्टी तो ये तात्विक बुटे राजसा चित्तवृत्ति नहीं होता तक राजसा नाम चित्तवृत्ति नाम निरोधार जितने राज्य गुण समुण से होने चित्त परिणाम प्रणाधि को ग्रहण करता है चित्तवृत्ति निरोध और ये जो लक्षण है विक्षि तीन में लक्षण जाए तो क्या हैं अभ्यासी अभ्यासी दो समाधि का लक्षण कहते ये योग यो है जो योग के अंतर्गत नहीं है लक्षण अलग से खिस मूढ़ विक्षित इसमें लक्षण जाएगा तो क्या होगा अति व्यक्त कहते अति व्यक्त नहीं सत्य चावार सत्य कादि तो भूमि श्रेत्य हार ितम पिता हवा जो ये क्लेश करना का विरोधी नहीं है नही तो जाएगा न अति जाती इसलिए अति जाती नहीं है पर यहाँ तक है तो हो गया इतर वृद्धि तम पिता आती कम्प्लीट घाटे को क्योंकि वहां भी राजस्व ताम तो बुद्धि है तब से कत हालात ने किया तब से जो चित्तादि भूमि तरह है ले का परिपंथी नियो से, उसमें अति व्यक्ति नहीं है तो लक्षण ठीक हो गया अलक्षण नहीं सम्यक लक्षण हो गया ये वो का लक्षण क्या हुआ चित्त व्यक्ति निरोधक चित्त चित्त आदि भूमि संबंध एक ही चित्त है चित्त मूढ़ विचित्र एकाग्र निरोध कितने इस पांच भूमि में एक चित्त का संबंध कैसे होगा चित्त क्षेत्र एक चित्त से चित्तादिमि संबंध एवं अवस्थ से चित्त विरोधव्य किमर्थ एवं अवस्था से चित्त इस प्रकार अवस्था में जो चित्त है संबंध चित्त है उसके वृत्ते का निवृद्ध क्यों करना संबंध हेतु उपन्य अवस्था के साथ संबंध होने में हेतु कथन करते हैं अवस्था के साथ संबंध किसका किस का अवस्था के साथ अवस्था संबंध अवस्था भी तब तो चित्त हेतु उपन्यष्ये तो कथन करते हैं उपन्यस्य कह उपन्य कहताओ कौन कथन करते हैं बास्यकार उपनष्य कहते कौन कहू कह रे कहने वाले कहाँ कौन टीकाकार कह्यस्पस्में तो कहते हे तो उपनसती वाष्यकार बाट्यकार हे तो कथन करते रक्षा प्रभु स्थितिशील स्वाद त्रिगुणम चित्तम् त्रिगुणम त्रिगुणम समाज के प्रयाण गुणानंद समार त्रिगुणी हो जाएगा अत्यारंत्र द्विगु त्रिया पंचान बटान समार पंचवती बन जाता है प्रयाणाम गुणान समारोह त्रिगुणी हो जाएगा समार नहीं है? बहुत बुरी क्षमा थे क्या त्रयोग आगे गुण त्रयोग उतारे तो गुण में कर हुआ ये व्याकरण से गुण करे क्या गुना गुणा ये श्री तब का प्रथान रोजन तय है गुण तर्द का प्रथान रोजन गुणा है गुना त्रयोग गुणा ये तथ्य चित्तम त्रिगुण तीन गुणवाला त्रयोग तो गुण ये चित्त त चित्तम त्रिगुण चित्त त्रिगुण कह प्रख्या प्रवृति स्थितिशील स्वाद प्रख्याल प्रवृतिशील स्थितिशील रक्षा है प्रकाश भाव सप्तुणाच प्रवृत्ति इच्छा विचेष है राजोगुणा के कार्य अस्थिति है कुछ नहीं करके संस्कार उपरा स्थिति सुबह के तम का लक्षण करुआ चित्त में प्रख्या प्रवृत्ति स्थितिशील आप प्रख्यात लवी प्रवृत्ति प्रभुति लगी है स्थितिशीलभ कभी चित्त से प्रख्यात ज्ञान होता है कभी चित्त में इच्छा काम जो होता है चेष्टा क्रिया है ये रजगुण का कार्य और कभी कुछ नहीं करके क्रिय रहता है इसमें जागे तमो गुणों का कार्य निद्रा चंद्र दिया जाती है इस चित्त में तीनों गुणों का कार्य दिखता है इसलिए त्रिगुण सित्तम तीन गुण वाला है वृक्षाशील सत्वगुणन सत्तम गुण व्यक्ति है चित्त से तुम चित्तम चित्त में सत्वगुण है प्रभुतिशील रजुगुणम चित्तमें रजुगुण भी है किन्दु प्रभुतिशील समझना तो चित्त किगुण हो गया प्रक्षाग्रहण उपलश्नाथ जो दिया है प्रख्याशील तत्वगुण खाली सक्षा ही तत्वगुण का कार्य एक चाने सत्वुण का कार्य जितने तौले न उपलक्षा तेनाली सात्विक सात्विक प्रसाद लाघव प्रीत्यादच्य तत्वगुण अधिक प्रता प्रसन्नता तो लघुता चित्तम प्रीति ये सुख ये सौ हे सत्वगुण का कार्य प्रदार ज्ञान तो होता तो है ये सौ चित्तमी तो ये सौ से थे तत्वगुण तो है चित्त प्रवृत्ति से प्रवृत्ति प्रवृत्त परिता प्रोता देव राज प्रवृत्ति हे रजगुण का कार्य परिताप प्रत्याप क्रोधल सब रजोगुण का कार्य सो कवि राज विरोधी तमोवृत्ति है प्रवृत्ति का विरोधी तमो का विरोधी प्रवृत्ति का विरोधी तमोगुण हो तमोवृत्ति को नष्ट करने के लिए क्या करना चाहिए प्रवृति प्रवृत्ति तत्वगुण हो रजोगुण हो तमोगण का नाच होगा प्रवृत्ति का विरोधी है तमो तमोगुण प्रवृत्ति नहीं होगी ना तो सुनने के देखने की इच्छा न कुछ करने की इच्छा है ज्ञान के रिच्ता नहीं सत्य गुण हो तो ज्ञान की इच्छा है ज्ञान सुख सतम गुण से सुख भी नहीं है ग्लानी है दुख है अवतार तमुगुण सोकर तो तो जो ज़्यादा सोने पर आदर्श निद्रा प्रमाव है मन में प्रसन्नता नहीं भारी नहीं नहीं तो नहीं शांति नहीं और जितने सोने पर उनको संतोष नहीं होता है सुनने वाले कोई पे सो जाते हैं आठ नौ दस बजे तक सो जाएंगे आरती जाकर के सो जाते हैं दो तीन घंटा चार घंटा ऐसे भी साधु कोई होते हैं तमगण अति तो होने के कारण निद्रा बहुत आती है इसको नाच करना है तमगनों का कुछ करने से भी तमगणों का नाच होता है योगाभ्यास करना पड़ता है आसन प्राणायाम करना पड़ता है एक भोजन अच्छा करना और योगाभ्यास में शादी का फिर नहीं वो थोड़े देने के बाद बीमारी पकड़ती है बहुत लोगों को बीमार पकड़ता है कलते यहाँ का पानी पी के नहीं। <laughs> वो पानी का ज्वाला ईंधन से दो भी ना थाल ईंधन से दो भी ना <laughs> ज्वाला से करते हैं ये रोगों ने बल कहें यहाँ का पानी पीके पानी का दोस्त नहीं <laughs> है दोस्तों भोजन करे और तो परिश्रम नहीं करे सभी कृषि योगाभ्यास भी करना चाहिए परिश्रम कुछ शारीरिक परिश्रम होनी चाहिए इसलिए जहां रहते आसपास में थोड़े यदि सफाई झाड़ू लगा के तो साफ कर दे कोई निकेतक बन जाएगा ये अपना आप तो करे थोड़ा सफाई का ध्यान रखे जहाँ रहते आसपास पास को के बीच में चलते फिरते देखते कुछ थोड़ा तो साफ कर दिया इसमें निकट नहीं होते ये करने पर ही अभिमान को नाश करना सरल बनना ये तो साधन है कुछ नहीं करके खाली बैठ के जप करते तो परमात्मा मिल जाएंगे वो नहीं ये तो साधन है सरलता का साधन है और हमको सुनना है ये परमात्मा की सजा सुना समझे परमात्मा की सजा समझ करके ये वे दोन अधतम कर्म सन्षियतम तेने सत्य विधेयता अपने कर्तव्य कर्म करे की उसी से ईश्वर की पूजा समझिए ये कुछ नहीं करे कि पूजा करेंगे तो ईश्वर संतुष्ट हो ये बात नहीं किन्तु ऐसे प्रमाण ही कोई तो ईश्वर पूजा नहीं करता है किन्तु अपना कर्तव्य कर्म करता है तो ईश्वर तो होंगे ये इसका प्रमाण है विठल भगवान आके दर्शन तरीके लाए कुंडली पास पिता माता की सेवा करता था भगवान आए दर्शन देने के लिए इसलिए जो कर्म करते हुए करना यही है पूजा ईश्वर की हमें चाहिए सोचिए ये तो कोई नहीं करता काम क्यों करेंगे ये सरलती है कोई नहीं करता काम करेंगे करना चाहिए क्यों नहीं करना चाहिए कोई नहीं करता काम कर लेखो तर्क तक इसको अवर कोई नहीं करता हम क्यों करेंगे और कोई सोचिए कोई नहीं करते तो चलो हम इसको कर लेते हैं ये भावना है सत्त तो गुण होने पर भावना हृदय गुणतम तो ही उसका विपरीत हो जाता है मंदिर में साफ करने के लिए किसको नीचे मंदिर आते तो आते पहले एक घंटा आधा घंटे पड़ेगा ट्रस्ट है साफ कर दिया झाड़ू सूचा लगा दिया कोई कर सकता है, है। नहीं कर सकता है क्या तो जा सकता है ना नहीं कर सकते करने पर पहले जैसे महात्मा थे तो अपने आप करत्य है कि माता तोड़ तो रोज झाड़ू पाल देते ऐसे कोई कोई करते हैं करने वाले करते हैं करते हैं तो फल उनको लाभ प्राप्त होता है पर माता की पूजा खाली पूजा करने से जितने फल होता है इतने से अधिक फल मिलता है उसमें ध्यान में भोजन भी होता है तो शारीरिक के, शारीरिक के परिश्रम आवश्यक है योगाभ्यास कुछ नहीं करते तो योगाभ्यास करना चाहिए योगाभ्यास करने पर शारीरिक प्रश्न होता है तब तो के तमुगुण की कमती होती है और शरीर स्वस्थ होता है फिर तो ध्यान बैठना चिंतन करना अध्ययन करना यह बनेगा राजोगुण तमुगुण अधिक होगा तो अध्ययन सवर्ण नहीं होता है ग्रंथ आरम्भ कर तो पुरातनिक इच्छा होगी पुरातनिक पहले भागने की इच्छा होती गो है रजोगुण का कार्य तमुगुण तो हो गया था सुनने नहीं पढ़ने की इच्छा नहीं करने की इच्छा नहीं ऐसे स्तब्ध होकर के रह जाएगा चुप करेगा बस काली रख जाता है ऐसे कुछ होता है काली रह जाएगा लगता है कि हम विचार करते ध्यान करते कभी कभी तरह हम वेदांत विचार करते ध्यान करते कर बैठ गए हम स्थिर हो गया कभी कभी तरह घुमेगा स्थिर हो गया स्वाम गुणा में भी कोई तो लोग मान लेते कि ध्यान हो रहा है काम के प्रवृति निर्दया सदा लया अवस्था ध्यान नहीं है। इसको समझना पड़ता है तो तमुगुण को हटाने के लिए रजगुण से प्रगति चाहिए प्रगति विरोधी तमो वृत्ति स्थिति स्थिति गणा से गौरव गौरव आवरण दया दयादय दे जिस स्थिति स्थित है तमुगुण का केवल स्थिति नहीं गौरव सत्वगुण से लाघव है चित्त में हल्का तना और तमुगुण से गौरव गुरुत्व बिना काम चिंता कर बैठेगा जैसे कि आकाश गिर जाए तो क्या होगा कोई <laughs> तो बड़ी चिंता है आकाश से पहाड़ उड़ जाए तो फिर क्या होगा <laughs> कोई माता देखते रहते पहाड़ को, क्यों को ना ना मैं क्यों पहाड़ को देखता है मैं मैं सोचता हूँ पहाड़ गिर जाता टूट जाता टूट जाता ये तो कभी टूट जाएगा तो नहीं देखेंगे चल गया ये तो देखते रहते कि कौन टूटेगा हम पहले देखें कभी ना कभी तो टूट सोचता है, जा तो तो है।, है कभी ना क्या कभी हो सुनो टूट जाएगा तो कैसे पता चल गया तो देखता रहता है और है कभी टूट जाए ना होने वाला है दोस्त उसको देख सोचता है जमा न लेकर बैठता है और कोई कोई तो चिंता करते है बड़ी चिंता है जैसे उसके ऊपर बड़ा भार तारा सुधर उदय काले होगा या नहीं होगा वो तो चिंता करता है ऐसे चिंता करने का मुझे नहीं ये समुगुना का कार्य गौरव गुरुत्व आवरण डाकने वाला तत्वगुण है आवरण नहीं निरावरण प्रकाश ज्ञान होता है और ये तमुगुण से आवरण कुछ पता नहीं चलेगा कर्तव्य कर्तव्य तो तो नहीं क्या कोई कहता सुनने की इच्छा तमुगुण का शांत होता है, है तमुगुण का आवरण अधयनीय दीन से ध्यानीय दीनता वो दैन्य होता है तमुगुण का कार्य दीन से दीन दरिद्र जैसे होता है द्रिद्रिक जो कभी कभी सैन अनुभव करो प्रातःकाल तो नहीं उठकर के देर में उस जगह स्नान किया कोई देर में किसको पता चले है, नहीं चले स्वयं शोध जैसे हो जाता है पता नहीं मैं सोचो जो कभी कभी देर में स्नान करते अपना जो को क्या लगता है कोई कुछ को समझते हम सब तो किसको पता नहीं चला देर में स्नान किए अभी तो स्नान नहीं किए किन्तु अंदर ग्रामीण अंदर अपने आप तो स्वयं दोषी अनुभव करते प्रसन्नता नहीं होती और जो थोड़े दिन सुबह के स्नान करके तैयार हो गया देखो मनोही कैसे प्रसन्नता है जैसे समय पर स्नान कर गया तो करके स्नान करके समय पर तैयार हो गया मंदिर में आया थोड़ा कुछ किया तो उसमें प्रसन्नता है और नहीं करे तो अपने आप जो उदय रहता है नीचे करके ऐसे दुखी होकर रहता है और जो तो करते हैं दुखी नहीं प्रसन्नता सत्यगुणों का कार्य है ऐसे का कार्य होने पर आगे उसमें सुखद सत्य से प्रकाश सुखद आलस्य दैन्य गुरुत्व ये सब होता है ये सब स्वभावी चित्त का है जैसे करेंगे को अपने साधना हो जाएंगे चित्त को जैसे करेंगे ऐसे हो जाएगा तीनों गुणा उसमें है सत्यगुण बढ़ेगा फिर रजोगुना तमुना कम होगा रजोगुना सत्यगुण बढ़ेगा तमुगुना बिल्कुल कम हो जाएगा फिर सत्युगुण बढ़ेगा तो रजोगुना कम हो जाएगा और अषम प्रकार के समाज की शाप्तिक वृत्ति भी नहीं होगी तो निष्प्रय भवान दुन, गुणातीत तो, गुणातीत तो होता है गुण को अतिक्रमण करने के लिए गुणातीत तो होता है गुण को अतिक्रमण करने के लिए सीधा चलांगला करके चल जाएंगे तो नहीं होगा तम गुण को अतिक्रमण करने के लिए रजगुण प्रवृत्ति चाहिए चेष्टा उसको अतिक्रमण करने की सातिक सप्तगुण चाहिए उसके बाद उसका भी अतिक्रमण जो ऊपर कहा गया ये उत्तल समय और भी सत्व गुण का रजोगुण का तमोगुण का कार्य लेने के लिए टीकाकरण करने बता दिया सि गौरव आवरण दर्म आदि लेने एकद उत्तम भगवती इसके स्पष्टीकरण था शिक्षा एक चित्तम त्रिगुण निर्मित गुणा च वैषम्य परस्पर विमर्दविथ्या विचिकनेपपद्यत चितूमिभवस्थावतीदर्शकतया निर्मित हैं तीन गुण से निर्मित सप्तुण रजगुण तम तीन गुण सेम्यमलिकतेमितता है बिंदु है।, है।, है।, है क्या बिंदु क्या क्या अपने हाँ हाँ हाँ तो ही यही बनाया था देखा है तो यही बनाया निर्मित चित्तमय त्रिगुण निर्मित थे तीनों गुण से निर्मित बनावा गुण नैषम्य है ना परस्पर विमर्त बैठित यार गुणों में परिणाम होता है वैष्म जो होता है परस्पर विमर्त बैचितया छत् गुण बढ़ जाए रजोगुण तमु कर दिया रजुगुण बहुत बनने लगी जाए को सप्तुण तमुएगा तमुगुण बनने लग जाए सप्तुण रजुगुण कम हो जाएगा स्वभाव है परस्पर विमर्द वैचित्र परस्पर विमर्द नष्ट करने वाले होते हैं विचित्र परिणाम सत विचित्री परिणाम परिणाम वेदन प्रकार चित्र का अनेक अवस्था उपपद्य से अनेक अवस्था अनेक तो तो अवस्था को प्राप्त करता है इति चित्त भूमि मूल अभिक्षिप्त एकाकृत चित्त के भूमि यथा संभव अभांतर अवस्थाभेदी आदर्शेटी उनके तो अभांतर अंतर्गत अवस्थाभेद अलग अलग है उसको देखाते हैं सुरक्षारूपम ही चित्त सत्व रजस रजस्तम्या संस्कृत ऐश्वरित प्रख्या चित्त प्रख्या प्रकाश चित्त सीतपैवि चित्तूपेण परणत सत्त सत्मण चित्तपरणते कौ चितास तदे प्रख्यारूपत सत्तप्राधान्य चित्तसदीच प्रख्या होने से सत्वुण प्रधान रजगुण तमुत हे प्रख्या प्रकाशते सत्गुण प्रधान तत्वात्चित गुणे रजसमति रजगुण तमुत्व मिथे ताने ऐश्वर्य शब्द आगे ये संस्कृत प्रिय भावती इसकी व्याख्या आएगी